ध्यान के लिए आवश्यक न माना उन्होंने कहा ध्यान तो स्वास्थ्य है तुम स्वस्थ हो सकते हो फिर से तुम खोज लेना मैं तुम्हें रोग से मुक्त करने आया इसलिए बुद्ध को तुम एक मनुष्य चिकित्सक की भांति देखना मैं धर्म गुरु नहीं धर्म गुरु मान लेने से बड़ी भ्रांति हो गई तो लोग उन्हें दूसरे धर्मगुरुओं के साथ गिन देते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 सिर दुखता हो तो कारण होगा पीड़ा है तो अकारण कैसे होगी पीड़ा का कारण है तो बुद्ध ने कहा पहला आरी सत्य की मनुष्य दुख में है दूसरा कि दुख का कारण है और तीसरा कि दुख के कारण को मिटाया जा सकता है और चौथा कि एक ऐसी भी दशा है जब दुख नहीं रह जाता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 हाथ नहीं हिल सकता हाथ को जुम्बिस नहीं आंखों में तो दम है अभी देख तो सकता हूं इसलिए शराब की प्याली को मेरे सामने से मत हटाओ हाथ बढ़ा के पी भी नहीं सकता रहने दे अभी सागर और मीना मेरे आगे पर देख तो सकता हूं मरते दम तक जब तक आखिरी श्वास चलती है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 बड़ी ताजगी है बड़े जीवन का उद्दाम वेग है तब तुम्हारे भीतर जीवन की चुनौती लेने का सामर्थ्य तब तुम जीवंत तो हो अन्यथा मरने के पहले ही लोग मर जाते मौत तो बहुत बाद में मारती है तुम्हारी नासमझी बहुत पहले ही मार डालती है विषय रस में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 हिमालय एक प्रतीक है बहुमूल्य से अर्थ केवल इतना है कि तुम जब भीतर अडिग हो जब तुम्हें कुछ भी डिग नहीं जब तुम ऐसे थिर हो जैसे सैल शिखर आंधी आती है चली जाती है तुम वैसे ही खड़े रहते हो जैसे पहले थे।